स्मृति पुराणा ओम नमो नारायणय ब्रह्मसूत्रचतुर्थाध्याय प्रथम पाद में तीसरा अधिकरण अध्यक्ष शरीर के निवर्तन के समय में जो अध्यक्ष रूप से जीवात्मा है जीवात्मा के संबंध में यहां विशेष कथन नहीं है तो भी प्राण का लय तेज में कहा गया तो तेज से यहां स्व इत्यादि सूत्र के बल से भी यहां जीवात्मा को बीच में लाते तो प्राण और तेज संबंधी करके जीवात्मा को लिया है और यहां प्रश्न किया कि आप तेज शब्द से सभी भूतों को कैसे ले सकते तो उसके लिए ष्ठ सूत्र में उत्तर दिया था एक ही भूध में सभी आ जाता है ऐसा पहले भी सूत्र आया अधिकरण आया उस पर विचार भी किया था उसी प्रकार यहां भी आ, क्रम से यदि भी सारे भूतों का यहां कथन नहीं है तो भी अन्य भूतों का भी यहां ग्रहण होता है इस प्रकार से उत्तर दिया था आगे कुछ भाष्य भाष्यंश बाकी है कि हम प्रश्न किया कि जीव का भूदाश्रयत्व श्रुत्यंदर विरुद्ध हो जाएगा जीव भूतों में आश्रित होता है ऐसा कैसे कह सकता है अभी आपने कहा प्राण और प्राण और तेजस के बीच में जीव है और वो जीव का आश्रय रूप से यहां भूत बनेगा मन अग्नि जल और पृथ्वी तीनों को यहां लिया है छांदोग्य के क्रम से तो उस पर प्रश्न है कि ऐसा कैसा हो सकता है क्योंकि अन्यत्र यह जीव का आश्रय का स्थान कर्म बताया है कर्म को लेकर के वहां निश्चय किया को उपनिषद आर्ताभाग ब्राह्मण में तृदियाध्याय द्वितीय ब्राह्मण है यहां से जब जाता है दूसरे शरीर को ग्रहण करता है इस बीच की अवस्था में वो कहां रहता है ऐसा प्रश्न है अर्तभार का उसके उत्तर में याज्ञिवल की ऋषि कहते हैं कर्म में ही रहता है कर्म ही उसका आश्रय ऐसा कहा गया तो अब उस श्रुति के साथ तुलना करने पर ये जो अभी कथन किया है कि भूदो में आश्रित होता है ये कैसे संभव है अब दूसरा ये जो क्रम है यहां इस क्रम में कर्म का कथन नहीं आया है तो प्राणस तेजसी तेज परस्याम देवतायाम ऐसा समाप्त हो जाता है और बीच में वांग मनस्य संबद्ध देव प्राणे ऐसा कहने के बाद में बीच में और कहीं भी कोई कर्म का कथन नहीं किया तो वो कर्म का कथन जो किया कर्माश्रित आश्रित ये शरीर ग्रहण करता है ऐसा जो प्रसिद्ध है उसका क्या समाधान है इसके लिए यहाँ प्रश्न करते हैं भाष्य में ननु उच्च उपसंहृतेषु वागागादिषु कर्ण शरीरांदर प्रेत्सवेलाया क्वाय तदा भवति पुरुषोपक्रम्य श्रुत्यरम निरूपयति तो उपसंहृतु वागादिशु कर्णेशु वागादि करण उपसंहृत हो जाने पर शरीरांधर प्रेवस वेलायाम शरीरांधर में यात्रा करता है उस समय प्रेवस करना मानी यात्रा करने की इच्छा करता है उस वेला में क्वायम तदा पुरुषो भवती ऐसा प्रश्न किया उस समय यह पुरुष किसमें आश्रित होता है क्योंकि वाघ सारे करण जैसा यहां कहा गया उसी प्रकार निवृत्त हो गए हैं अब यहां से शरीर आगे चल करके जाएंगे तो इसमें क्या आयम पुरुष ये किस समय पुरुष वहां होता है किस में आश्रित होता है ऐसे प्रश्न किया तो अर्थभाग का यह प्रश्न था तो उसके उत्तर में कर्मा आश्रय दाम निरूपयती याज्ञवल के ऋषि ने कर्म को ही वहां आश्रय कहा कि अर्थभाव को सभा से अलग करके लेके गए और बोले कि इसका यह बहुत रहस्य है तो सभा में कहने योग्य नहीं है तो ये अलग से कहना चाहिए ऐसा सभा से अलग लेके जाते हैं तो अलग लेके जाते फिर दोनों आपस में गुप्तगो करते हुए ऐसा निश्चय किया कर्म ही निश्चय किया अब उन दोनों ऋषियों के बीच में क्या चर्चा हुई गुप्त चर्चा क्या हुई है ऐसा तो हम सुन नहीं सकते किंतु तो श्रुदी अपने तरफ से बोलती है श्रुदी सुन करके बोलती है कि उन्होंने ऐसी चर्चा की थी तो अब वो एक नाटक जैसा वहां कथा है तो इसमें यह निश्चय किया था तो तवहा यदू जदूहू अब उन दोनों ने जो निश्चय किया प्रश्न तो सभा में की थी और प्रश्न करने के बाद में प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वो सभा से बाहर चले गए ऐसा हुआ कि सभा को उत्तर नहीं देना चाहते इसलिए कर्म हे वादत हु कहते कर्म को ही उन्होंने उसका आश्रय बताया जीव का गमन कालीन आश्रय ये कर्म ही है ऐसा कहा तो अद प्रशंसत हु कर्म हे व प्रशंसत और किसकी प्रशंसा की होगी को कौन है वहां मुख्य ऐसा कहा होगा तो कहते हैं वो भी कर्म को ही कहा तो याज्ञवल के ऋषि ने कर्म को वहां आश्रय रूप से कहा जिससे अलग अलग शरीर की उत्पत्ति होती है और यहां तो अभी भूदाश्रय कह दिया सूत्रकार ने भाष्यकार ने तो इसलिए प्रश्न किया ऐसा कैसा होगा यहां भूध आश्रय बोल रहे हैं वहां कर्माश्रय बोल रहे इन दोनों में निश्चय क्या टीका में देखिए नए कश्मीन इत्यादि के नीचे टीका है स्थूल देह से पंचात्म दृष्टे तत्कार सूक्ष्मशरीरम पंचात्मक अमेयमितुक् अर्थे युक्तिमा यह स्थूल शरीर पंचात्मक देखा गया है स्थूल शरीर को पांच भौतिक कहते तो तो शरीर भी वैसे ही पांच भौतिक होना चाहिए क्योंकि जिस जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा इसलिए कहा कार्य शरीर से अनेकात्मक कार्य शरीर अनेक रूप में दिखता है ये पांच भौतिक रूप से अनेकत्व तो है इसमें सूक्ष्म से पंचात्मक मानम ब्रुवाण सूत्रावयम व्याचे ये आगे जो सूत्र का अवयव यानी सूत्र का एक अंश को व्याख्या करते हुए वो सूक्ष्म शरीर के लिए कुछ युक्ति दिए दर्श याद इत्यादि से कहा आगे टीका मैं नु देहांत प्रेत्स अधिरेवा परिवेषित प्रश्न प्रतिवजनाभ्याम अधिकम्यते न भूत सूक्ष्म पंचक परिवेषित आप पुरुष वजसावती ये पंचाग्नि विद्या का विषय है ये भी जीव की गति बताती है ये सूची पंचाग्नि विद्या यहां से जाकर के जीव कैसा जन्म लेता है इसी विषय को बताती है तो उसमें एक कहा आप पुरुषा वजह भवन थी यहां आप तेज को लेकर चर्चा कर रहे हैं लेकिन वहां तो जल को ही उसका आश्रय बताया जल ही यहां से दिलोक जाता है फिर जल ही पर्जन्य में आता है जलवी पृथ्वी में आता है और उसके बाद पुरुष में प्रवेश करता है स्त्री में जन्म लेता है इत्यादि पांच अवय पांच अग्नियों में जल को लेकर के कहा और उसके बाद में अंत में कहा कि आप अब पुरुषावज प्रश्न ऐसा ही किया था कि जल कैसे पुरुष नाम वाला होता है अर्थात जल कैसे जन्म लेता है तो वो क्रम में ये पंजागनी विद्या बताई है तो उसके विषय में पूछ रहे हैं कि वहां तो देहांतर गमन के समय जल को कहा है तो जल कैसे होगा तो बोलते प्रश्न परिवर्तन के उत्तर में वो सभी को मिला करके कहा तो है तो नूद पंचक परिवेषित हम भूजा भंजक वहां ऐसी बात नहीं है कि वहां जल को मुख्य मान करके कर्म में जल मुख्य होता है तो जल की प्रमुखता को स्वीकार करते हुए वहां जल को कहा है क्योंकि तो कर्म जो भी संकल्पित कर्म होता है उसमें जल प्रधान होता है जल से संकल्प लेते हैं जल से तर्पण करते हैं अर्पण करते हैं तो आचमन करते हैं फिर प्रोक्षण करते हैं सब में जल होता है तो ये जल के बिना नहीं होता है इसीलिए ये जल को वहां प्रधान माना है इसलिए वहां जल कहा तो ये इसके विषय में पहले हमने विचार किया है तृतीयाध्याय प्रथम पाद में त्रयात्मकवाद भूयस्वाद सूत्र आया था अधिकरण आया था उसमें विचार किया आगे ठीक है अण्व सूक्ष इति मात्रा ये अण्व मात्रा अविनाशिन् दशाधा नाम तो ये जो स्मृति दिया उसके लिए उदाहरण के रूप में क्योंकि शरीर पृथ्वी जल वायु आकाश तेजमय होता है यह प्रदारण स्मृति है और शरीर हमेशा पांच भूतों से बनते हैं इसके लिए यहां मन का वाक्य दिया दशार्धानम तो या स्मृता ऐसा दस का आधा पांच को लेके कहा था उसी का अर्थ करते हैं ठीक टीका दशार्धानाम का अर्थ है भूदानाम पंचानाम भूदाना पांच भूत को दशार्ध कहा है जीव से भूदाश्रयत्व सृत्यन्दर विरुद्ध यही शंका अभी हमने देखा कि जीव भूदाश्रय होगा इसके लिए सृत्यन्दर का विरोध है सृत्यन्दर में कर्म को कहा तऊ याज्ञवल के अर्थ भागऊ तऊ ऐसा जो श्रुति में कहा तऊ मन दो वो दोनों वो दोनों कौन है याज्ञ और आर्थ की चर्चा है वहां जीवाधार भूत कर्मणा बंध प्रयोजकत्व आश्रयत्व भूतानाम देह उपादानी अविरोधमा इसलिए यहाँ एक व्यवस्था बनानी पड़ी व्यवस्था यही है कि वहां कर्म को भी कहा है वो भी श्रुति प्रामाणिक है और यहाँ भूतों का आश्रय भी कहा भूत आश्रय का भी कथन सर्वत्र है कर्म भी आश्रय है ये भी प्रसिद्ध है तो कैसे होगा कहते हैं कि जीव का आधार भूत जो कर्म है वो बंधन का प्रयोजक रूप से आश्रय होता अर्थात जब जीव को जन्म लेना होगा वो बंधन में रहकर के जन्म लेता है तो बंधन का कारण बनता है अविद्या कामकर्म ऐसा कहा अविद्या कामकर्म पूर्व प्रज्ञा इत्यादि बंधन का कारण बनता है तो पूर्व पूर्व बंधन से अनुबंधित होकर के उत्तरोत्तर बंधन का अनुबंध होता तो पहले बंधन होगा और उस बंधन से कार्य होगा फिर कर्म होगा फिर उससे फल होगा फिर अगला बंधन होगा इस प्रकार से बंधन कर्म कर्मफल का ये चाक्रिक संबंध निरंतर प्रवर्तमान रहता है इस प्रकार से उसमें अनादि संसार को माना है इस आधार पर इस आधार पर जीवन को बंधन में किसने डाला है वो कर्म ने डाला है कर्म के कारण वो बंधन में आया ऐसी भावना से वहां बंध प्रयोजक आश्रयत्व तो कहा एक तो ये है ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये किस प्रकार दोनों का आश्रय कहा कभी कभी टीका में भी कुछ विशेष बातें आती है उसको भी नोट करके रखना चाहिए क्योंकि यहाँ दोनों की चर्चा हो रही है अब भूदों की भी चर्चा है और कर्म की भी चर्चा है और पूर्व पूर्व प्रचार इत्यादि भी है तो इसमें कौन सा कहा रखेगा तो इसके लिए व्यवस्था बना रहे हैं कि बंधन के कारण के रूप में यहां इसको ले सकते हैं जो बंधन का कारण होगा वो कर्म है ऐसा होगा कर्म पूर्व प्रज्ञा आदि रह करके बंधन का कारण होता है और भूदा नाम ना हो भूत जो होंगे वो देह का उपादान होगा ये आश्रय हो जाएगा भू देहोपादान के रूप में भूतों को निश्चय किया ये तृतीय अध्याय प्रथमा अधिकरण में जैसा निश्चय किया है उसी प्रकार ये सामग्री सारे साथ में जाते हैं और इसी से फिर जन्म होता है निम्ण निम्ण और निमित्त निमित्त निमित्त सकते हैं। हैं। हैं, तो बोल जो बंधन का निमित्त तो होता है प्रयोजक रूप से हो सकता है तो बाकी को निमित्त ही मानते कर्महेवा अवधारण श्रुत्या वारिदम आश्रयांतर विद्याश्या ये कर्म ये निवारण के लिए श्रुति है प्रशंसा कर्म हेवति अवधारण श्रुत क्या इस श्रुति में कर्म हेवत अथ ऊंचा अन्य किसी को नहीं कहा कर्म को ही उन्होंने हेतु माना ऐसे अवधारण श्रुति के द्वारा आश्रयांतर का निवारण हो गया आश्रयांतर और कुछ भी नहीं है ये निवारण हो गया तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है कर्म की वहां प्रशंसा की गई है ये कर्म की महिमा है कि एक जन्म से दूसरे जन्म आपको प्राप्त होता है और ये भी कर्म की ही महिमा है आप जन्म लेने के बाद में आपके शरीर भोग सुख दुख सब प्राप्त होता है ये कर्म नहीं होते तो ये सब भी नहीं प्राप्त होता इसलिए कर्म की बहुत महिमा है ऐसे करके कर्म की प्रशंसा की ये कर्म रूप बीज नहीं होता तो ये सब कैसे होता सृष्टि करना संभव ही नहीं था केवल भूतों से सृष्टि नहीं होती ऐसे प्रशंसा की है इसलिए अन्य का निवारण करना यहाँ अभिप्राय नहीं है यह कर्म की प्रशंसा है कर्म यहां आश्रय बनता है जन्म जन्मांतर को जोड़ने के लिए ये जन्म जन्मांतर को जोड़ने के लिए भूत आदि आश्रय नहीं बनते क्योंकि भूत आदि सर्वत्र समान होते हैं और पंचभूदि तो रहता अब उसमें कोई विशेष नहीं रहता अब विशेष जन्म का कारण तो कर्म ही होता कोई पंचभूत विशेष नहीं है पंचभूत सामान्य होता है वो उसके साथ संबंध करके कोई कर्म होगा वो विशेष होगा तो विशेष कर्म के बिना भूदा आदि भी कुछ कर नहीं सकता ईश्वर भी कोई भी कुछ कर नहीं सकता इसलिए कर्म मात, मात्र से भी कार्य नहीं होगा और भूदा आदि मात्र से भी कार्य नहीं होगा दोनों का संबंध भी चाहिए सो भी कर्मणाम प्रकृष्ट वदन निकृष्ट आश्रयांतर सत्व सूजय सूज यदित्यर्थ ये इसलिए टीकाकार इस विशेष कहते हैं कि ये जो कर्म प्रशंसत तो हूं यह बोला प्रशंसा की है तो प्रशंसा करने का अर्थ क्या होता है एक को प्रकृष्ट आश्रय बोल करके अन्य को निकृष्ट आश्रय माना जाए मतलब एक उत्कृष्ट है तो अन्य निकृष्ट होगा और ऐसा होता है कि किसी को श्रेष्ठ बनने के लिए सभी श्रेष्ठ बनता नहीं कोई निकृष्ट होगा तभी श्रेष्ठ बन सकता है अब किसी को आपको बड़े पद में बिठाना है तो पद कैसा होगा कोई और है नहीं अकेला उसको तो तो होता है तो ऐसा होता है ऐसा तो नहीं होगा अकेला में किसी को पद को पद प्राप्ति नहीं होती जो अन्य रहता है अन्य को प्राप्त नहीं है अब इसको प्राप्त है तब उसको ऐसा होता है इसलिए को, किसी को ऊपर बैठने के लिए नीचे भी कोई चाहिए होता है जो नीचे होगा तभी कोई ऊपर बैठ सकता है इसलिए ऊपर बैठने वाले को अभिमान नहीं करना चाहिए हम ऊपर बैठा है ये वास्तव में नीचे वाले के वजह से ऊपर बैठा है नीचे वाले नहीं है तो ऊपर कैसे बैठे वो पता ही नहीं चलेगा तो जो कोई अब कोई कनिष्ठ नहीं होगा तो जेष्ठ नहीं बनेगा अब एक ही लड़का है कोई कनिष्ठ भी नहीं जेष्ठ भी नहीं तो वो जेष्ठ भी नहीं है कनिष्ठ भी नहीं है तो सब है वो ऐसा हो जाता है तो किसी को ज्येष्ठ बनने के लिए वरिष्ठ बनने के लिए कोई कनिष्ठ और कनिष्ठ जो है निकृष्ट कोई होना पड़ेगा ऐसे करके वो बनता है अब किसी को आगे बैठना है समझ लो अग्रेसर का आगे बैठना है तो पीछे कोई बैठना पड़ेगा तो कोई पीछे बैठेगा तभी तो आगे होता है जो पीछे कोई नहीं है वो तो खाली एक ही है तो आगे क्या है पीछे तो क्या वो तो ना आगे बैठा है ना पीछे बैठा ऐसा होता है इसलिए पीछे का तुलना में आगे वाला होता है और आगे कोई बैठता है तभी कोई पीछे बैठ सकता है और ऐसे भी पीछे कोई ऐसे थोड़ी बैठ सकता आगे कोई बैठा हो तो वो पीछे बैठा है तो पीछे कोई बैठा है तो आगे बैठा है इसलिए ये प्रशंसा का अर्थ यह होता है कि बिल्कुल निराकरण नहीं होता प्रशंसा का अर्थ उसी को स्धि करना और बाकी वहां होता है पीछे कुछ होता है वो उसी को लेकर सुधि करते हैं इसलिए ऐसा न्याय है ये व्यवहार में भी ऐसा देखा गया है कि ये सत्य जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता और ये विचार करने पर यहां कुछ भी नहीं मिलता सारे जो भी हम निश्चय करते हैं ये सारे तुलनात्मक रूप से निश्चय करते हैं तुलना करके एक दूसरे से तुलना करके ये अच्छा है ये अच्छा है ये अच्छा है ये बुरा है ऐसे बोलते रहते हैं अब तुलना नहीं करेंगे तो आपको ना कोई अच्छा मिलेगा ना कोई बुरा मिलेगा जो जैसा है वैसा है ये तुलना करना एक बहुत बुरी आदत है बहुत खराब चीज है हम हमेशा तुलना करते रहते तुलना करने पर हमारे अंदर भेदभाव उत्पन्न होगा ज्यादा और भेदभाव उत्पन्न होगा राघ द्वेश उत्पन्न होगा राघ द्वेश उत्पन्न होगा तो उच्च भाव होगा फिर ये सब हो जाता है इसलिए जितना कम से कम तुलना करें उतना आप अच्छा हो जाएगा रागद्वेश कम हो जाएगा ये ऐसे ही है हां तो तुलना करके जहां बोला जाता है इसके पीछे वाले का निराकरण नहीं होता है वो नीचे वाले को निकृष्ट दिखा करके उत्कृष्ट दिखाया जाता है वो कभी कोई निकृष्ट होता है कभी कोई उत्कृष्ट होता ऐसा है ऐसा नहीं कि जिसको उत्कृष्ट कहा वो हमेशा उत्कृष्ट है ऐसा भी नहीं होता वो कुछ काल तक उत्कृष्ट रह सकता है किसी की तुलना में उत्कृष्ट है किसी की तुलना में निकृष्ट है है ना वो चोरों में भी सबसे श्रेष्ठ चोर होता श्रेष्ठ नहीं बोलते सबसे जो बड़ा चोर होता पहलवान जो होता है बड़े चोर होता तो दुनिया का सबसे बड़ा चोर कौन है ऐसा पूछा जाता तो देखो चोरों में भी बड़ा होता है और बाकी सब चोर है लेकिन ये बड़ा चोर है ऐसा होता है इसी प्रकार दुनिया के सबसे बड़े विद्वान कौन है ऐसा भी पूछा जाता सबसे बड़े धनवान कौन है ऐसा भी पूछा जाता सबके लिए होता है मतलब ऐसा नहीं कि किसी को होगा किसी को नहीं होगा ऐसा नहीं कहीं भी लगा जा सकता है लेकिन ये पद प्रयोग करते समय थोड़ा जैसे जैसे हम बोलते हैं ना श्री राम बोलते हैं श्री कृष्ण बोलते हैं, लेकिन श्री रावण नहीं बोलते देवी श्री के लिए सारे योग्यता रावण में है फिर भी श्री रावण श्री हंस इत्यादि नहीं बोला जाता कम से को कंस तो बड़ा राजा तो सब कुछ था लेकिन वो श्री लगाने लायक नहीं होता तो बड़ा होने पर भी उसकी योग्यता भी उधर देता है उसी हिसाब से श्रेष्ठ शब्द वरिष्ठ शब्द आदि का प्रयोग होता है शब्द में ऐसा होगा वो शब्द ऐसा बना हुआ है इसलिए लेकिन अन्य में नहीं होगा ऐसा होता है तो अभी जिसको भी लेके आप तुलना करते हैं तुलना के पीछे एक कारण रहता है पीछे वाले ही आगे वाले के लिए मदद करता है मैंने उसी को सिद्ध करने के लिए ऐसा ही यहां कर्म की प्रशंसा की तो पूर्व पक्ष ने कहा कर्म की प्रशंसा की तो कर्म होना चाहिए बोला कर्म की प्रशंसा का यह आंतरिक अर्थ है कि कर्म से निकृष्ट भी कोई आश्रय अंदर हो सकता है वो आश्रय अंदर भूदादि है ऐसा इस प्रकार दो बातें यहां टीकाकर ने विशेष करके कहा ये जीवा और जीवा आश्रय कर्म और जीवा आश्रय भूदों में क्या भेद है और कर्म को श्रेष्ठ कहने का अर्थ में आपको निकृष्ट का भी ग्रहण करना चाहिए तो भूद जो है तामसिक होते हैं तो तामसिक होने के कारण उसको निकृष्ट भी कहा जा सकता है ऐसा कहा अन्य अत्र उच्य ये पूरा प्रसंग है इसी में इसका उत्तर में कहते हैं भाष्य में तत्र कर्म प्रयुक्त से ग्रहादिग्रह संयग से इंद्रिय विषयात्मक बंधन से प्रवृत्ति रिधि कर्माश्रयता उत्तर इसी को भाष्यकार कहते हैं कि कर्म प्रयुक्त कर्म से उत्पन्न होने, होने वाला संबंधित होने वाला ग्रह अधिग्रह संयग से वहां ग्रह अधिग्रह की भी चर्चा है अष्टौ ग्रह अष्टो अधिग्रह ऐसे करके वहां आठ ग्रह आठ अधिग्रह इंद्रिया आदि को ग्रह इंद्रिय विषय को लेकर के ग्रहि चर्चा है वहां तो ग्रह अधिग्रह समझकर इंद्रिय विषयात्मक बंधन से वो कैसा है ग्रह अधिग्रह रूपी इंद्रिय विषयात्मक बंधन है जो जो अधिग्रह है ग्रह है तो विषय अधिग्रह होते और ग्रह होते हैं तो ये इंद्रिय विषयात्मक जो बंधन है इसके प्रवृत्ति के लिए कर्म को आश्रय वहां कहा ये कर्म जो है ना कर्म स्वयं भोग के लिए कारण नहीं होता कर्म को भोग उत्पन्न करना है कर्म से भोग होना है तो शरीर आश्रय कर्म भोग होता है भावाश्रय शरीर आश्रय होगा शरीर के बिना कर्म कार्य कर नहीं सकता तो शरीर होना अनिवार्य है सूक्ष्म शरीर हो स्थूल शरीर हो या पृथ्वीमय जलमय इत्यादि कोई भी शरीर हो एक शरीर तो होना चाहिए उसके बिना कर्म का काम करेगा कुछ नहीं कर सकता तो इसीलिए ऐसे में कर्म को इतना नहीं माना जा सकता वो एक कर्मा आश्रय लेकर के प्रवृत्ति चल रहा है और प्रवृत्ति क्या है बंधन की प्रवृत्ति बंधन के लिए शरीर कर्म की आवश्यकता है नहीं तो बंधन नहीं होगा एक से दूसरे को जोड़ना है ना इस शरीर से उस शरीर को कौन जोड़ेगा तो कर्म जोड़ेगा इसलिए वो बंधन आश्रय के रूप में वो कहा गया है भूतोपादान देहांधर उत्पत्ति रीति भूत आश्रय यहां फिर क्या कर दिया कि भूत को उपादान मानकर के कर्म उपादान नहीं है वो प्रवृत्ति निमित्त है और भूत तो उपादान है देहांधर उत्पत्ति रीति और भूत को जब उपादान कहते समय संसार का उपादान होता है क्या भूत संसार का उपादान है कि नहीं है? संसार का ये संसार जो होता है जन्म मृत्यु आदि होते हैं संसार संसार का उपादान भूत नहीं है नहीं है।, नहीं है क्यों नहीं है बिल्कुल सही कहा ऐसा नहीं समझना ये जो भूत है भूत संसार का उपादान नहीं होता है संसार का वो तो सृष्टि का उपादान है संसार का उपादान तो ये कर्म है कर्म के पीछे जो अविद्या काम कर्म इत्यादि है भूत संसार का उपाधन नहीं है ये सही है वो हो नहीं सकता है इसलिए भूत से संसार होता है ऐसा नहीं है तो उपादान कारण उपादान संसार का कारण नहीं होता है उपादान संसार से होने वाले जो भोग आदि उसका सृर्ष... उसकी सृष्टि करते हैं और ये ईश्वर सृष्टि में आता है इसलिए भूत उपाधान देहा उत्पत्ति जितने भूतों को लेके हमें अनुभव करना है उतना भूतों को दिया गया हमारे उसके अंश में इतना दिया गया ये जो संघात तैयार करके आपको दे दिया तो ये संघात से आप भोग करते हो कर्म का भोग करते वो कर्म का जो भोग हो रहा है वो संसार है वो कर्म है किंतु भूत वहां केवल निमित्त बनता है इसलिए भूत को आप परिवर्तित नहीं कर सकते जैसा भूत आपको मिला हुआ है वैसे भूत से कार्य चलाना पड़ेगा यदि कोई कमी है तो उसी से चलाना पड़ेगा कोई ज्यादा है तो उसी से चलाना पड़ेगा और कोई निवृत्ति नहीं उसमें कोई एर फेर नहीं कर सकता ये होता क्यों तो जैसा बना हुआ वैसा हो अब कोई जो है जन्म से किसी का कोई अवैध कम है अब क्या कर सकते अब वो उतना ही था उसके पास वो दे दिया अब भगवान अपनी तरफ से कम नहीं किया उसके इस में उस समय तो उतना ही था वो कर्म के फल के अनुसार उतना ही देना था ऐसा नहीं कि वो भूत कम हो गया कोई मतलब मसाला बनाया थोड़ा कम हो गया फिर एक अंग कम कर दिया ऐसा नहीं है वो, वो तो है ही नहीं कर्म का कर उसका तो ये नहीं मिला किसी को कोई ज्यादा जोड़ देता अब बना के बना के तैयार हो गया तो एक एक्स्ट्रा हो गया तो एक्स्ट्रा भी जोड़ देता किसी को कोई अंग एक्स्ट्रा हो जाते कुछ एक्स्ट्रा हो जाता ऐसा हो जाता ऐसे भी होता है किसी किसी को दिमाग भी एक्स्ट्रा आ जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं ना विलक्षणमती जो बड़े बड़े साइंटिस्ट इत्यादि बनते हैं उनके थोड़ा सामान्य बुद्धि से थोड़ा ज्यादा थोड़ा एक फूट ज्यादा डाल देते हैं तो फिर वो मसाला उसके पास ज्यादा हो जाएगा फिर वो ज्यादा काम करेगा जब जरूर तय करेगा वो सब कर्म से होता है बाकी भूतों का उसका कोई संबंध नहीं प्रशंसा शब्दाद भी प्राधान्य मात्र कर्मण दर्शित न तो आश्रयांतरम ये प्रशंसा की ये बात है प्रशंसा का ये नियम है प्रशंसा करने पर अन्य का निवारण होता है ऐसा नहीं होता प्रशंसा तो स्तुति के लिए होती है उस पर आप प्रवृत्त हो जाए उसको मान जाए आप आप उसको पूजित करें इतना ही उसका उद्देश्य होता है और बाकी तो आगे नहीं है ऐसे उसका अर्थ नहीं होता तो प्रशंसा शब्दादपी तत्र प्राधान्य मात्र कर्मण दर्शित प्रशंसा शब्द से भी केवल प्राधान्य मात्र को कर्म के प्राधान्य मात्र को वहां कहा गया है और आश्रयांध्र का निवारण वहां नहीं हुआ ऐसा आश्रयांध्र का निवारण भी उसी से लेंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा एक वाक्य का दो अर्थ हो जाएगा स्तुति किया स्तुति भी लिया और उसके साथ में आपने उसका निवारण भी मान लिया दूसरे का निवारण भी मान लिया ऐसा नहीं होता है वो स्तुदी किया इसका मतलब स्तुदी किया बस इतना ही समझना है उसमें दूसरे का निवारण किया ऐसा नहीं नहीं आ, ही श्टु, ही स्तुत्यम स्तुत्यम निवारित ऐसे कुछ वाक्य है ये जो स्तुति आती है जितने भी है वो स्तुत्य को स्तुति कर, करने के लिए होता है यह दूसरे को निवारित करने के लिए नहीं ऐसा है वार्तिक में कहा कुमार भट्ट का वार्तिक है उसमें ऐसा वाक्य आया जो स्तुत्य होता है स्तो, स्तोत्री मतलब किसी को स्तुति करते तो वो उसी के लिए होता है निंदा के लिए नहीं होता अन्य निंदा उसमें से दो अर्थ नहीं निकालना चाहिए स्तुति कर रहे हैं बस इतना ही अन्य भी ठीक है जितना है उतना है तस्माद अविरोध इसीलिए इसका कोई विरोध नहीं ये प्रासंगिक प्रश्न उठा करके भाष्यकार ने यहां अर्थ कहा क्योंकि ये इस विषय में सारी चीजें यहां निश्चय होना चाहिए इसलिए कोई मामला छोट ना जाए तो यहाँ तो सूत्रकार ने तो इस पर कोई शब्द इंकित नहीं किया लेकिन भाष्यकार ने अपने तरफ से कहा यह भाष्यकार कर्तव्य होता है कि जहां जो प्रसंग से आवश्यक बात है उसको कहना और अनावश्यक को कर, नहीं कहना ये नियम होता है जहां जितने आवश्यक है उतना पूरा कहना चाहिए जो आवश्यक में एक शब्द भी छूटना भी नहीं चाहिए और कभी भी अच्छा भी हो बढ़िया भी हो तो भी अनावश्यक को जोड़ना नहीं चाहिए अनावश्यक जोड़ दिया तो फंस जाएंगे ऐसा नहीं होता हाँ ये जो नियम कानून होते हैं कानून में भी ऐसा नियम है जितना बोलना है उतना बोलना है एक शब्द अधिक बोल दिया तो फिर उसी में पकड़ेंगे जैसे बा, कोर्ट में बात करने के लिए जाते हैं, उनका सबसे पहला नियम है यह है। कि जितना आवश्यक है उतना बोले आवश्यक नहीं है तो नहीं बोले जो आवश्यक है उसको छो, छोड़ना नहीं चाहिए जो अनावश्यक है तो उसको जोड़ना नहीं चाहिए तो अनावश्यक एक शब्द का भी प्रयोग नहीं करना यह बहुत अच्छी आदत होती है अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना तो जितने से कार्य हो सके उतना करो तो अच्छा रहता है इसमें आपकी विचार में स्पष्टता रहती है और सुनने वाले के कभी कोई रोचक कभी नहीं लगता है कभी ऐसा लगता है लेकिन बात जो असली बात है वो असली बात वहां प्रस्तुत हो जाती है तो इसीलिए वो यदि असली बात है अच्छी बात है तो उसको दोहराया भी जा सकता और स्पष्टता के लिए दोहराया जा सकता है, लेकिन उसको विस्तार करते समय अनावश्यक बातों को नहीं जोड़ना चाहिए तो इसीलिए स्तुति के जो अर्थ है उतना ही लेना चाहिए स्तुति से अतिरिक्त अर्थ है जो निंदापरक अर्थ उसमें नहीं जोड़ना चाहिए इस प्रकार यहां कर्म और भूत दोनों को लेकर के यह निश्चय किया कर्म तो कर्माश्रय शरीर के लिए प्रवृत्ति निमित्त होकर के बंधन का कारण बनता है भोग आदि का कारण बनता है और शरीर बनने का भूदा उपादान कारण होता है इस प्रकार से दोनों का आश्रय तो संभव है कहा इस प्रकार तृतीय अध्यक्षाधिकरण अब अगले अधिकरण के लिए टीका में कहते हैं उक्त उत्क्रांतर अपर विद्या अन्वयम आचष्टे अब यहां उत्क्रांति के विषय में जब कहते हैं ये जो उत्क्रांति के विषय में निश्चय किया ये किसकी उत्क्रांति कैसे उत्क्रांति है ये अब निश्चय करना है क्योंकि मृत्यु के समय में लगता तो ऐसा ही है कि सभी समान रूप से शरीर से निकलते हैं उसमें अज्ञानी भी है ज्ञानी भी है सभी है पंडित बामर सब शरीर से तो निकलता है सभी प्राणी शरीर छोड़ते शरीर से निकलते अब यहां जो विचार किया गया जो क्रम आदि आपने विचार किया यह सभी के लिए समान रूप से लागू होगा अथवा किसी के लिए कोई विशेष होता है क्या इसमें भी कोई भेद है क्या यह जानना चाहते हैं तो हमारे कितनी प्रकार की गद्दियां बताई थी पहले शुरू में बताया था कितनी प्रकार की गद्दियां तीन है कि चार है पांच है कितना दो चार हाँ चार।, चार है चार क्या क्या है हाँ तो उत्तरायण दक्षिणायन और तृतीय पंथा जो यहाँ जन्म लेकर के यहाँ मरते हैं यहाँ से उनको जोता है और उसके बाद में ज्ञानी की जो अगधि वाली गदी है कहीं नहीं है, ऐसे अगधि वाली गदी है वो, कहीं नहीं जाता है लेकिन फिर भी शरीर से निकलता हुआ दिखता है तो ये चार प्रकार के तो ऐसे है अब ये चार प्रकार में समान है क्या उत्क्रांति ये जो अभी कहा ये समान है अभी तक जो हमने तीन अधिकारण में जो विचार किया अब ये समान है कि नहीं है ये निश्चय करके बाद में आगे का अंश बोलेंगे अभी ये वाक्य का एक घटक अभी बाकी है पर्याम देवदाया उसको बाद में बोलेंगे इसके बीच में यह निश्चय करना है कि ये सबके लिए बराबर है कि नहीं है तो अब सामान्य अनुभव में तो दिखता है सबके लिए बराबर सभी मरता हुआ दिखता है ना इसलिए सबके लिए बराबर ऐसा दिखता है तो इसीलिए यहाँ इस पर विचार किया जाता है ये चारों जो गति का विभाजन है मुख्य तो उत्तरायण दक्षिणायण दो गति और एक तृतीय पंथा गति और एक अति विशिष्ट जो है ज्ञानी की गति तो क्योंकि ज्ञानी बहुत कम होते हैं उनके जो भी स्थिति है वो अति विशिष्ट है तो इस प्रकार से चार तो समझ में आता है लेकिन शरीर से जो उत्क्रांति की बात यहां जो हो रहे है सूक्ष्म शरीर और सूर शरीर का जो विच्छेद यह तो सबके लिए समान है ऐसा दिखता है तो ऐसा नहीं समान नहीं है कुछ वेद करेंगे उसमें कुछ होता है उसके विषय में ये सगुण उपासग और अपर विद्या और पर विद्या इन दोनों का भेद करेंगे यह सगुणोपासक निर्गुणोपासक के तो आगे उपासना के विषय में अलग अलग फल मिलेगा लेकिन विद्या और अपर विद्या इन दोनों को अलग करके पर विद्या के लिए अलग है और अपर विद्या के लिए अलग है पर विद्या कौन है हाँ यदा दया क्षण अधिगम्य देव पर विद्या है और ऋग्वेदादि जो विद्या है बाकी सब विद्या अपर विद्या है ऐसा है। तो इसी के लिए पहले न्याय न्यायसंग्रह देखिए विद्य अमृतमश दे सगुणोपासना अमृतफले अवगते समस्या ये है कि वहां विद्य अमृतमशुदे यका यदया अमृतमशु विद्यामतुशावास्पनिषद अवदया मृत्युम देख्वा विदया अमृतश्ते हाँ विद्या अमृतम ऐसा कहा इसलिए उपनिषद मंत्रों को याद करना पड़ेगा याद करने से ऐसा सुनने से आ जाता है और उनको लिखा यहाँ कहीं नंबर निकले के नहीं, लिखा नहीं है कभी लिखते हैं कभी नहीं लिखते तो उपनिषद कम से कम दो चार उपनिषद तो करना चाहिए छोटे छोटे उपनिषद ईसावासी तो कर ही सकते हैं है ना हो अठारह मंत्र है उसको कर सकते हैं और कठोपनिषद भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं जो भी केनोपनिषद है इत्यादि कर कर सकते हैं ऐसा करना चाहिए कुछ उपनिषद मंत्र होगा और ये जो मूल में हमारे छांदोग्य का और ब्रदारण्य का भी जो मुख्य मुख्य मूल मंत्र है इनको भी करना चाहिए तो उपनिषद मंत्र ये तो मैंने पहले शुरू में भी कहा था ब्रह्म ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करते समय ही ये जो मंत्र बीच में उद्धारण में देते हैं कम से कम यही से याद करके अभ्यास करना एक एक मंत्र जो बीच में आता है तो उसको याद करने से वो धीरे धीरे सभी उपनिषद से परिजय हो जाएगा उसका सार सभी तरह आएगा तो उन मंत्रों को कम से कम याद करना चाहिए अभी जिस मंदिर पर तीन अधिकरण हम चलाया वो मंदिर को किसी ने याद किया अस्त हो वाले मंत्र नहीं याद किया ना हाँ याद करेगा ये तीन अधिकरण अभी उसी पर चल रहा है हुआ ही नहीं अब और अधिकरण आने वाला तो कम से कम सोचना चाहिए कम से कम चार अधिकरण इसी में चल रहा है इतने बार मंत्र सुन रहे हैं तो इसको याद करना चाहिए तो ये बुद्धि नहीं चलती ऐसा हो गया आप क्या है ये जैसा बोलते हैं ना ये भी एक कर्म की गति होती है कितना भी बोलो समझ में नहीं आता है तो बुद्धि उस पर चलती ही नहीं है दूसरी दूसरे विषय पर चलती है आ, तो वो पहले सबसे पहले वो मंत्र को याद करना चाहिए था अब भाष्यकार देखो एक ही बार वो मंत्र दिया क्यों भाष्यकार समझते हैं कि ये हमारे जो बैठने पढ़ने बैठे हैं तो इतना तो उनको कॉमन सेंस रहेगा एक बार मंत्र दिया तो मंत्र तो उनको पहले से याद है याद नहीं है तो पहले याद कर लेगा उसी पर विचार चल रहे आगे फिर बाकी बाकी में टुकड़ा टुकड़ा लिया उसका जो एक एक अंश लिया पहले सबसे पहले पूरा मंत्र दिया जितना मंत्र वो याद करना चाहिए वो देकर के बाद में गए थे क्योंकि तो भाष्यकार भी तो स्वयं एक विद्यार्थी तो ना वो तो सिद्ध विद्यार्थी थे लेकिन विद्यार्थी तो थे तो उनको मालूम है कि कैसा व्याख्या करनी है कैसे समझाना है तो पहले दिया बाद में उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और जहां से भी वाक्य उठाएंगे वो एक आंशिक वाक्य उठाएंगे तो उसके आगे पीछे का आपको स्वयं स्मरण करना पड़ेगा वो सारे लिखेंगे नहीं सारे लिखेगा तो विस्तार हो जाएगा तो यही इसमें श्रम करना अध्ययन का श्रम इसी में यही करना तो विद्या अमृतमश ये वाक्य आया इससे दिखता है कि विद्या से अमृतत्व प्राप्त होता है अमृतत्व है मोक्ष है प्राप्त होता है सगणो उपासनामृतत्व फल है अवगत इसमें सगण उपासकों को भी अमृतत्व फल कहा गया ऐसा है विद्या अमृत में सगण उपासना लिया तो सगण उपासक भी अमृतत्व को प्राप्त करता है ऐसा है ना तो फिर वो भी एक है तो उसमें क्या करना चाहिए अस् सौम्य पुरुष से प्रयदो वांग मनसी तमुत्क्रामंतम इधि चा पुरुषमात्र संबंधी उत्क्रांत अब ये जो वाक्य आया अस् सौम्य पुरुष प्रयदो वांग मनसी इत्यादि वाक्य और तमुत्क्रामंतम सर्वे प्राण अनुत्क्रामंती प्राणम अनुत्क्रामंत सर्वे प्राण ये जो कहा ये सारे वाक्य सामान्य दिखता है यहां तो ज्ञानी के लिए अज्ञानी के लिए दक्षिणायण उत्तरायण कुछ भी नहीं कहा तो जो भी यहां से प्रयत है निकलता है उसी के लिए बोल रहा है यह प्रयत निकलने वाले पुरुष के तो इसलिए सामान्य पुरुष मात्र संबंधी उत्क्रांति ये उत्क्रांति शरीर से निकलना निकल करके जाना शरीर का अलग होकर के निकलना यह तो सामान्य पुरुष दिखता सभी के लिए दिखता पुरुष विशेष का नाम नहीं दिया सगुणोपासनात्र एवं नियमें प्राप्त ऐसे में सगुण उपासना से अन्यत्र में एक विकल्प हो सकता है सगुण उपासना से अन्यत्र में नियम प्राप्त होता है ये उसमें नियम होगा तुम तो नियमित रूप से ऐसा निकलेगा तो जो कोई सामान्य रूप से निकलता है कोई नियमित रूप से निकलता है ऐसा ही निकलेगा अन्य प्रकार से नहीं निकलेगा इस प्रकार नियम प्राप्त होने पर यह नियम करना चाहिए ऐसा प्राप्त होने मनसा एतान कामान पश्यन स एक था भवती श्रुते वो आगे जाकर के सगणोपासकों के लिए कहा मनसा एतान कामान पश्य ये सारे कामनाओं को यानी अगले वाले शरीर के संबंध को मन के द्वारा देखता हुआ वो मन से ही अनुभव करता ये जो ब्रह्मलोक आदि स्थान में जाते हैं वहां जो भोग होता है वो सूक्ष्म भोग होता है हमारे यहां जो होते हैं वहां यहां का वहां का अलग होता है अभी यहां आप पानी पी सकते हैं भोजन चावल आदि खा सकते हैं वैसा होता है वहां भी पानी पीना चावल आदि खाना होगा लेकिन ऐसा नहीं ये मटेरियल से नहीं बनता वो मानसिक भोग होता है। जैसे आप स्वप्न में खाते पीते हैं स्वप्न में खाते पीते हैं तो स्वप्न में खाते पीते हैं तो भी खाया पिया हुआ जैसा लगता है ना हां तो यही कहा है कि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके ऐसा कहा जैसा स्वप्न में है वैसा पितृलोक में है पितृलोक में ना दूसरे लोग में कोई पूछेगा दूसरे लोग में कैसा अनुभव करता है तो यथा स्वप्ने तथा पितृलोक ऐसा कहा कठोपनिषद में है तो उस प्रकार का अनुभव करता है वहां जाके छो के चांदों में भी है वहां स्वप्न में जैसा ही होता है बिल्कुल वैसा अब उसमें क्या है जो स्वप्न में जो अनुभव करता ना वो भोग आदि करने के बाद में मुख धोना नहीं पड़ता सव करना नहीं पड़ता क्यों उससे मुख झूठा होता ही नहीं तो मानसिक भोग है ऐसा होता तो ऐसा भोग के बारे में वहां कहा है अभी बाद में आएगा इसके विषय में अगले अधिकारण में अगले पाद में आएगा तो वो जो मानसिक भोगों के बारे में कहा स एकता भवती और वो क्या है भोग करने के लिए उसको एक शरीर होता ऐसा नहीं अब ज्यादा एक साथ करना चाहते एकदा भवती विदा भवती दशदा भवति अनेक प्रकार से भी हो सकता है अनेक शरीर बना करके भी वो भोग कर सकता तो एक ही का अनेक शरीर धारण भी वहां दिखता है यदि श्रुदेह अर्चिरादि मार्ग गमन शरीर इंद्रियवदा भोक्तव्य फल्वात निरुपाधिक अमृतत्व फलाभाव इसलिए ये जो अर्चिरादि मार्ग से जाता है ना यह शरीर इंद्रियवान होता है शरीर इंद्रिय उसका रहता जैसा जैसा शरीर है जैसा भोग है वैसा सब कुछ रहता है तो शरीर इंद्रिय वाले होते हैं सूक्ष्म शरीर होता अलग शरीर होता हमारा जैसा शरीर नहीं वो दूसरा शरीर होता है वो शरीर से भोक्तव्य फलत्व भोक्तव्य फल को कहा गया यानी वहां का जो फल है वो भी भोक्तव्य है जैसा हमारा फल है वैसे भोक्तव्य है वो भोक्तव्य फल भी कहा गया ऐसे में निरुपाधिक अमृतत्व फल यह नहीं हो सकता सोपाधि का अमृतत्व फल है ये जो भी अमृतत्व को प्राप्त किया ये मोक्ष रूप नहीं है मोक्ष रूप में भोग नहीं होता यह तो यहां मन से तो कामनाओं को देखता है भोग करता है इत्यादि बहुत सारे वर्णन है वहां हां हाँ, और जो है ना सोमरस का पान करता अमृतत्व का पालन करता है फिर सारी कथा है पुराण में है सब इस प्रकार से देवलोग में ऐसे ऐसे भोग हो आता है तो आनंद का अनुभव करते हैं क्योंकि आनंद का अनुभव ऐसा ही होता है जैसा आपको अच्छा स्वप्न दिखाई पड़ता है अच्छा सपने क्यों दिखाई पड़ता है अच्छा सपने दिखाई पड़ने का कारण क्या हो सकता है वो चलो वो पता नहीं है बुरा सपने दिखाई देने का कारण क्या है अरे अभी तक वो भी मालूम नहीं जो अच्छा और बुरा इसका कारण क्या होता है पुण्य पाप हां पुण्य होगा तो अच्छा होगा और पाप होगा तो बुरा होगा तो जो बुरा मतलब आपको अच्छा नहीं लगता उसका कारण पाप होता है हां एक बहुत बड़ा चिंतन करने का क्या है वो सोचता है तो ऐसा सामान्य बात है कोई जहां भी आपको अच्छा लगा तो अब सपने में अच्छा लगता है जो स्वप्न अच्छा देखा मधुर स्वप्न देखा तो इसका अर्थ हो गया पुण्य है वहां पुण्य का फल से ऐसा स्वप्न को देखा है और पाप का फल से वहां दुख भी देखा तो ऐसा समझ लीजिए आपको निरंतर स्वप्न पुण्य का ही दिखाई दे रहा है मधुर स्वप्न ही है कोई पाप का स्वप्न नहीं कोई कठिन स्वप्न क्या बोलते हैं दुखरूप रूप स्वप्न नहीं है तो ऐसा में क्या लगेगा पूरा स्वप्न में और स्वप्न में ही रहता है आप बाहर आता ही नहीं जैसा रहेगा स्वप्न ही देखते चले जा रहे निरंतर स्वप्न स्वप्न एक बाद एक स्वरा भोग और सब मधुर भोग है वहां खाना पीना व्यवस्था सब अच्छा है तो कैसा रहेगा वो जैसा रहेगा वैसा ही आप दूसरे लोग में अनुभव करते हैं ऐसा कहा है शास्त्र में ही कहा तो उसको वैसा समझना चाहिए स्वप्न भी आप अलग लोग है तो अब उधर से जाकर के वापस आता है इसलिए आपको लगता है कि वो तत्काल हो गया अब समझ लीजिए स्वप्न ही निरंतर रहेगा तो फिर ये तो लोग हो जाएगा अलग एक लोग ही हो जाएगा अनुभव करके हो जाएगा ऐसा हम इसको प्रमाण कर, प्रमाणित करते हैं ऐसे ही शास्त्र में कहा है ये मानसिक भोगों की स्थिति है कि तो यह मानसिक भोग से ए, क्या अर्थ निकलता है भोगी तो है स्वप्न देखा हो स्वप्न में आया हो तो भी भोगी तो है वो अमृतत्व तो नहीं होता अमृतत्व तो नहीं होता इसलिए स्वाभाविक होता है वो वाहन जाता है अनुभव करता है वापस आता है जैसा आप स्वप्न में जाने की इच्छा करके भी नहीं जा सकते स्वप्न में स्वयं आप चले जाएगा अनुभव करेगा और स्वयं वापस आएगा इसके ऊपर कोई आपका कंट्रोल नहीं है ऐसा ही परलोक में भी होता है परलोग से यहां से जा गया आपको लगा नहीं ये ठीक नहीं है वापस आना है नहीं हो सकता गया तो गया पर जितना अनुभव करना है उतना अनुभव करके ही आपको वहां से छोड़ेंगे तब तक के लिए आपको वहीं रहना पड़ेगा स्वेच्छा से कुछ नहीं होता इच्छा काम करती नहीं वो पुण्य के कारण का होता इसलिए यहां से निकलने के पहले जो कुछ करना धरना है करना है। अब बाकी आगे का होने के बाद में पुनः करेंगे स्वर्ग कर कर लोग जाकर के हम साधन करेंगे वहां सुविधा ज्यादा है करके सोच करके नहीं होने वाला वहां जाके फ़सना होता है वहां से निकलेगा ही नहीं और वहां जो मिलेगा उसी को करके रहना पड़ेगा स्वतंत्रता नहीं है क्यों वहां पुरुषार्थ काम नहीं करता स्वतंत्रता नहीं है का क्या कारण है कि आप किसी के कब्जे में है इसके कारण स्वतंत्रता नहीं है ऐसी बात नहीं है वहां पुरुषार्थ काम नहीं करता पुरुषार्थ केवल इधर ही काम करता फिर क्या करेंगे वो जो मानसिक भोग जो भी आएगा वो करना पड़ेगा इसीलिए यह परम अमृतत्व नहीं है यह आपेक्षिक अमृतत्व इसी को कहते हैं आपेक्षिक अमृतत्व तुलनात्मक अमृतत्व तो कर्मणाम साधारण एवं उत्क्रांति कर्मिणाम साधारण एव उत्क्रांति सगणोपासका नाम अभी इतुक्तम इसीलिए सगणोपासकों का और कर्म कर्मियों का यह दोनों का समान है जो दक्षिणायन मार्ग में जाते हैं जो उत्तरायण मार्ग में जाते हैं यह दोनों बराबर है दोनों की उत्क्रांति साधारण है उत्क्रांति समान है ऐसा कहेंगे दोनों के समान उत्क्रांति है सगुण उपासक और अ, जो कर्मी है मैंने दक्षिण आयन और उत्तरायण मार्ग में समान गति है बाकी का बाद में बताएंगे बाकी के दो जो गति है उसकी विषय में बाद में बताएंगे और इधर जानी के विषय में आगे बात आएगी हाँ का अमृतत्व नहीं है वो वो सौभाधिक है तो आपेक्षिक है वो अमृतत्व इसलिए ये अमृतत्व परम नहीं है ये समुच्चय के विषय में अमृतत्व आया है सामना चा श्रृत्युपक्रमादमृतत्व जनुपोष्या तो समानाचा आश्रिति उपक्रमाद अमृतत्व च ये यहां से निकलना यहां से शरीर से निकलना कर्मियों के लिए और सगणोपासकों के लिए समान है आश्रिति समान है मार्ग दो दो है और उसके लिए क्या विशेष है ये बताएंगे वो मूर्धा से प्राण निकलेगा इत्यादि जो क्रम है वो आगे बताएंगे उसके विषय में लेकिन उत्क्रमण तो होता है उत्क्रमण का जो क्रम बताया वो क्रम ऐसे ही है दोनों के लिए कर्मी और उपासकों के लिए समाना चाह आश्रिति उपक्रमा दोनों का समान रूप से उपक्रम है हुआ है अब क्यों ऐसा है क्योंकि अमृतत्व ज अनुपोष्य अनुपोष्या का जो अमृतत्व आदि की अपेक्षा से ये किसी की अपेक्षा करके होता है यह अमृतत्व परम अमृतत्व नहीं है अपेक्षित अमृतत्व है इसीलिए अपेक्षित अमृतत्व होने के कारण अविद्या आदि को आश्रय लेकर के ये अमृतत्व है क्योंकि अविद्या की निवृत्ति नहीं हुई है अमृतत्व यह तात्कालिक अमृतत्व अविद्या से फिरा आ जाता है तो जो सुख भोगने की इच्छा रहती है तो ऐसे उसी में चले जाते हैं इसलिए वैराग्य में क्या कहा कि यह पर दोनों सुख को त्यागने के लिए कहा ब्रह्मादिस्तंभ पर्यत ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत यथा काक विष्ठाया जैसे का विष्ठा है इसी प्रकार वो वैराग्यम तद्धि निर्मलम ऐसा कहा उतना वैराग्य शुद्ध होता है ये परम वैराग्य होते उसी में से सब में से मुक्त हो गया तब जाकर के ये अमृतत्व वास्तविक अमृतत्व की ओर जाएगा तब तक नहीं जाएगा थोड़ा बहुत भी इधर उधर जाने की इच्छा है तो पहले वहीं भेज देखो तो क्यों उसके बाद तो वो प्राप्त तो होगा नहीं वहीं जाकर के अनुभव करके आएगा तो वो सुख रूप अमृतत्व है ये परमानंद रूप अमृदत्व नहीं है यह कहा ठीक इधर ठीका मित्र जी उत्क्रांति विषयः है विषय उत्क्रांति है तथा विद्य अमृतम अश्नुदेय यदि श्रुदेअम से इत्यादि विशेष श्रुदे से संशय विद्य ये सामान्य श्रुति है सगणोपासकों के लिए और अस्थ सौम्य पुरुष से प्रयद वांग्म मन से संप्यादि विशेष श्रुति है क्रम बता रही है तो ये दोनों श्रुति का तात्पर्य सभी के विषय में समान है कि भिन्न भिन्न होता है इसके लिए ये प्रकरण आरंभ किया गया है संयम उत्क्रांति ही किम विद्वद अविदुषो हो समान ये जो उत्क्रांति है ये विद्वान और अविद्वान दोनों के लिए समान है क्या विद्वान शब्द से यहां सगुणों उपासकों को लेंगे अभी अविद्वान शब्द से कर्मकांडी को लेंगे जो विद्यांश जो उपनिषद में कहा उसी प्रकार लिया जाएगा विद्वान मैंने उपासक अविद्वान कभी कभी ज्ञानी के लिए भी विद्वान शब्द का प्रयोग होता है किंतु ये प्रकरण में ये ये जो विचार कर रहे हैं यहां विद्वान शब्द से अविद्या आदि युक्त है और सगुणोपासक है किम व विशेषवदीदी विषयना नाम विषायनान इस प्रकार से फिर विशेष हो जाता है क्या सगुणोपासकों के लिए विशेष कर्मकांड के लिए विशेष ऐसा होता करके विषयाना जो विषय करता है संशय करता है संशय करने वालों के लिए ये संशय और विषय का अर्थ एक ही होता है शीघ चयने दादू से ये दोनों बना हुआ है सीघ स्वप्ने स्वप्न शयन करना तो उसमें से भी उपसर्ग से विषय बना दिया और सब उपसर्ग संशय बना दिया विषय और संशय किम तावत प्राप्त ऐसे क्या प्राप्त हो गया पूछते हैं पूछने के बाद कहते हैं विशेषवती तावत प्राप्त ये विशेष होना चाहिए जब इतने उन्होंने सगुण उपासना की है विशेष किया तो विशेष हो गया तो विशेष हो तो होता है क्योंकि जो विशेष होते हैं विशिष्ट होते हैं उनको विशेष आदर दिया जाता है यह नियम है जो सामान्य होते हैं उनको सामान्य करते हैं विशेष को सामान्य में ने... जोड़ना अपमान होता है जो विशिष्ट व्यक्ति है तो विशिष्ट व्यक्ति का कोई विशेष तो दिखाना पड़ेगा ना आचार में भी दिखाना पड़ेगा और त, सबका नियम रखा उस विशेष के अनुसार ही उनसे व्यवहार करना होता है और जो विशेष नहीं है उनका ऐसा विशेष व्यवहार नहीं है तो ऐसा होता सामान्य और विशेष में ये भेद होता है इसलिए ये जो शवर्णोपासक है कुछ तो विशेष है कर्म से तो कुछ विशेष है इसलिए विशेष होना चाहिए ऐसा कहा तो ये पूर्व पक्ष हो गया भूदा आश्रया विशिष्टा हीषा पुनर्भवाय चूता ने आश्रिय कैसे विशेष है क्यों विशेष क्यों है क्योंकि भूत आश्रय विशिष्टा ये जो है ना ये जो है आश्रय विशिष्ट होती है ये तदंतर प्रतिपत्ति अधिकरण में निश्चय किया गया यहां से जब गदी करते हैं के के आश्रय लेकर गति करते हैं तो भूत विशिष्ट गति होती है ऐसा निश्चय किया और वो किसके लिए जाते हैं पुनर्भवाय जा भूदाना भूदान आश्रय दे पुनर्भव के लिए फिर जन्म लेने के यहां से जाते हैं तो जाने के बाद जन्मांतर होता तो जन्मांतर के प्राप्ति निमित्त ही यह बोध आश्रय तो है नुनर्भव संभवती विद्वान को तो पुनर्भव नहीं होता है न स पुनरावर्त दे न स पुनरावर्त ऐसा कहा वो फिर नहीं आता है वो फिर नहीं आता है ऐसा कहा तो इसका मतलब विद्वान जो हो गया वो पुनर्भव को नहीं आता सबक भी वापस नहीं आता वो पुनर्न भव पुनरा नहीं है ऐसा कहा यह पूर्व है अमृतत्व ही विद्वान अश्वि स्थिति और विद्वान को अमृतत्व प्राप्त होती है यही स्थिति है अमृतत्व की प्राप्ति होती है और तस्मा एव एवं उत्क्रांति ही इसीलिए ये जो सामान्य उत्क्रांति की बात है ये अविद्वान के लिए है ज्ञान के लिए है अज्ञानी उसी को प्राप्त करेगा ज्ञानी उसी को प्राप्त नहीं करता है क्योंकि ज्ञानी के बाद भूत विशेष आश्रय होगा और विशेष जन्म के लिए होगा उसका कर्म भी विशेष हो गया तो अमृतत्व भी वो प्राप्त करता है अज्ञानी अमृतत्व को प्राप्त नहीं करता इसीलिए उसका कुछ विशेष होना ही चाहिए ऐसा कहा पूर्वाधि विद्या प्रकरणे समामनानाद विदुषा एवं ऐसा भवे कहते ये जो उत्क्रांति का जो विचार है यह विद्या प्रकरण में आया उपासना प्रकरण में आया इसीलिए इसलिए विदुषाहवेद ये विद्वान के ही संबंध में यह गति की बात होगी यह सामान्य गति की बात तो होगा है विद्वान के ही होता है उपासक के लिए होगा कहते हैं ना ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता है क्यों यद्यपि वो प्रकरण में पढ़ा गया है ऐसा पढ़ने पर भी यह विद्वान के लिए नहीं है ऐसा पूर्व पक्ष अपने को पक्ष रखना जैसे स्वापादिवत यथा प्राप्त अनुकीर्तनात् हाँ, अब एक उदाहरण सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे जो है ना सब लोग सो जाते ये स्वाप के विषय में जब विचार करते थे सबको सब समान रूप से विचार किया तो स्वापादिवत स्वापादि के समान यथा प्राप्त अनुकीर्तनाथ जैसा प्राप्त है जैसा सब लोग सो रहा है ऐसा कहा तो सब सो रहा है लेकिन सब एक समान नहीं सोता है कुछ का कुछ विशेष होता है स्वाब का एक कहने पर भी कुछ का कुछ विशेष होगा कैसे होगा कोई अच्छा स्वप्न देखता है कोई स्वप्न नहीं देखता है कोई तामसिक निद्रा सोता है कोई अन्य प्रकार से सोता है तो कुछ तो बोलना पड़ेगा लेकिन वहां श्रुति में तो सब समान रूप से सोता है समान अनुभव होता है समान सबको प्राप्त करता है ऐसा कहा लेकिन सोने का जो प्रकार है उसमें अंदर होता है वो राजसिक तामसिक सात्विक रूप से तीन प्रकार की निद्रा बताई है और वैसे तो आयुर्वेद में आठ प्रकार की निद्रा बताई निद्रा आपको आठ प्रकार की होती है जैसे आप सुनते सुनते भी निद्रा आती है ना ये भी एक निद्रा है वो भी एक प्रकार है वो जो है ये निद्रा है। जो है, है आलस्य तमस के कारण आता है मन मन ग्लान हो गया तो भी निद्रा आती है और नशा करने पर भी निद्रा आती है ऐसे शक्ति क्षय हो गया तो भी निद्रा आती है कमजोरी के कारण निद्रा आती है रोग आदि के कारण निद्रा आती है और तमस अभिभूत होने से स्वाभाविक निद्रा आती है ऐसे आठ प्रकार की निद्रा बताई वहां तो ये तो बतायादी को लेकर के बताया ऐसे <ख्थ> तो निद्रा एक होने पर भी अलग अलग होती है नशा करने के बाद भी एक प्रकार की नींद आती है ना वो भी हो जाता तो वो भी एक निद्राई तो माननी पड़ेगी ज्यादा शरीर में पित्त हो गया तो उससे भी एक नींद अलग आ जाती है कफ बढ़ने पर भी नींद अलग आ जाती है और इन दोनों की नींद में अंदर होता है वाद वालों को भी नींद आता है नींद आती है तो वो भी नींद भी अलग हो जाती तो ऐसे वो वाद पिता दिखा लेकर के भी कहा तो जैसा भी है कि ये निद्रा में एक समान कहा गया है उपनिषद में या जैसा ये दत्त पुरुषा स्वपि नामा अशिशिषदी नामा पिपाषदी नामा यदि साधारण स्वभाद अनुकृत्य दे विद्या प्रकरण भी प्रतिपिपात वस्तु प्रतिपादन आनुगुण्य अब ये बात जो है अन्यत्र सब देखने पर निद्रा को समान माना है किंतु भाष्यकार में कभी कभी भाष्यकार के अभिप्राय को उदाहरण के द्वारा भी प्रस्तुत करते हैं क्योंकि ये उदाहरण तो बहुत विशेष है कि निद्रा के भेद कुछ विशेष होने पर भी उसको ध्यान में नहीं रखते हुए सामान्य कहा जाता है जैसा सभी भोजन करते हैं ऐसा कहते तो सभी भोजन करते हैं लेकिन सभी का भोजन में थोड़ा अंदर होता है सभी एक प्रकार से थोड़ा भोजन करते तो किसी का जो है छोड़ा हुआ किसी का खाना भी होता है और किसी का भोजन किसी को प्रतिकूल होता है ऐसा भी होता है तो भोजन करना कहते समय अशीसी भूख लगती है तो भोजन करते हैं तो भूख लगना सबके लिए समान है और विपा सदी सबके लिए समान है निद्रा सबके लिए समान है ऐसा सर्व प्राणी साधारण को कहने पर भी स्वापादी का अनुकीर्तन किया तो भी विद्या प्रकरण में यदि किया कि स्वापादी जो है सभी के पास है उसको विद्या प्रकरण में क्यों कहा तो इसके इसलिए कहा है कि विद्या प्रकरण में उसको कहने से विद्वान के संबंध में कुछ विशेष बात कहने की इच्छा हो इसलिए कहते प्रतिपिपादिता प्रतिपादन करने के इष्ट उसी को कहते प्रति विपादिताल किया प्रदिपाद है प्रति विपादिता वस्तु प्रति विपादि वस्तु ये निष्ठा में है प्रति वस्तु प्रतिपादन अनुगुण्य प्रतिपादन करना चाहते हैं कि विशेष बात कहना चाहते हैं तभी जाकर के श्रुदी विद्या प्रकरण में निद्रा पिपाशा और प्यास आदि प्यास भूख प्यास आदि की बात करते हैं ये सामान्य बात होती है तो इसलिए प्रति ऐसा अनुगुण होता है न तो विदुषो विशेषवंतो विधि वो निद्रा प्रकरण में विद्वान को अलग से करके कहा नहीं है कुछ विशेष विवक्षा से कहा लेकिन विद्वान को अलग करके कोई निद्रा की बात नहीं कही सबके लिए कह करके फिर विशेष कहते एवं उत्क्रांति महाजनगदेव अनुकृत्य दे यम पं देवता प्रयदस्तेजा संपद्यते इत्यादि इसीलिए यहां भी ये जो विद्वान के लिए भी लेकर के न विदुषा विद्वान के लिए अलग से विशेषवंधो विधित विधान विशेष, विशेष रूप से नहीं किया जाता इसी प्रकार यहां भी उत्क्रांतिर ये जो उत्क्रांति का विचार है शरीर से निर्गमन का विचार है ये महाजनगत एव अनुकर्त्य ये महाजन के संबंध में ही अनुकीर्तन किया गया विशेष करके किया गया महाजन अनुकीर्तित जैसा यश्याम परस्याम देवदायां, पुरुषस्य, से प्रयतः तेज संपत्ति ऐसा कहने वाले आगे जो पर देवता है उस पर देवता में जो इधर से निकल पुरुष है जो विद्यावान पुरुष है विद्वान है उसका तेज संपन्न हो जाता है ऐसे वहां कह तो परस्याम देवता भी कहा स आत्मा तत्वमसी दतिपादी तुम वो क्यों ऐसा कहा ये जो स्वपिधि इत्यादि का प्रकरण क्यों लाया था कि वो तत्वमसी विचार करने के लिए कहा और परस्याम देवदायाम यह भी इसलिए कहा यह तत्वमसी का अर्थ विचार करने से लिए परमात्मा में लीन होता है तो देखो जब स्वप्न जो सुषिप्ति में सो रहा है वो व्यक्ति भी परमात्मा में लीन होता है मृत्यु के बाद भी वही परमात्मा में लीन होता है क्योंकि परमात्मा उसका परम कारण है इसीलिए आपका स्वरूप परमात्मा ही हो ऐसा करके तत्त्वमसी प्रतिपादन करना चाहता है ये हो सकता है ये सारा प्रकरण तत्त्वमसी का है वहां ष्ठाध्याय का सदैव सौ मेधमग्र सीध से आरंभ करके तत्त्वमसी प्रकरण चलेगा तो तत्वमसी को प्रतिपादन करना ही यहाँ विशेष प्रतिपादशिता है वहां कोई प्राणी सो रहा है किसी को प्यास लग रही है किसी को भूख लग रही है इत्यादि कहने का काम तात्पर्य नहीं है वो सभी प्राणी का सामान्य लेकर के विद्वान के लिए कुछ विशेष कहने के तात्पर्य से कहा गया है इसलिए यहां भी प्रयदो इत्यादि वाक्य ये विशेष करके विद्वान में कहना चाहिए ऐसा होगा प्रतिषिद्धा चा विदुषहा न तस् प्राणा उत्क्रामती और विद्वान के लिए तो न तस् प्राणा उत्क्रामंती ऐसा करके बृदारण्य में कहा उसका तो प्राण निकलते नहीं है अब ये कौन विद्वान है ये तो ये भी विदुरशा है विद्वान शब्द का प्रयोग है ये तो विद्वान वो सवर्ण विद्वान नहीं है ये तो ब्रह्मा ब्रह्म है जो जीवन मुक्त हो करके प्राण जो जाता है उनका प्राण नहीं निकलते का और किसी का तो निकलते हो तो उत्क्रांति गति इत्यादि के एक तरफ कर देना चाहिए अब इनका प्राण तो नहीं निकलते है तो इनके संबंध में ये गति नहीं कही जा सकती तो ये प्रयद पुरुष के तर में नहीं आता ये प्रेदो पुरुष से नहीं है तो उसका तो कहीं प्राण निकलेगा ही नहीं ऐसा का। तस्माद अविदुषा एव ये ये पूर्व पक्ष हुआ कि पूर्व पक्ष कहता है कि इसलिए अविद्वान के लिए ही यही जो विचार किया गया या अविद्वान के लिए है विद्वान के लिए नहीं है विद्वान के लिए उपास के लिए अलग होगा एवं प्राप्त भ्रूमहासा प्राप्त होने पर अब विशेष कहते हैं अब एक एक जो है सबका विशेष बोलेंगे भाषिकार एक एक पंक्ति देखो समान चा उत्क्रांति वांग मनसी इत्याद्या विद्वद विदुषोराश्रित्य उपक्रमात्वित अर्ति समान चा उत्क्रांति ये जो उत्क्रांति है ना समान है वांग मनसी इत्यादि कौन सी उत्क्रांति वांग मनसी संबंधित मन इत्यादि जो उत्क्रांति है यह समान है द्व अभिदूष और अभी किसको विद्वान को और अभिद्वान को दोनों को यानी उपासक को और कर्मकांडी को दोनों के लिए एक ही है ये क्यों आश्रित उपक्रमा भविध मार्ग अधिक क्योंकि यहां मार्ग को लेकर के चिंतन आरंभ किया गया तो मार्ग में जो प्रयाण करना है वो प्रयाण करने वाले जो प्रयाणी होगा उसको ये विशेष मार्ग कहा गया तो उत्क्रमण करने के बाद में प्रयाण करेगा ऐसा नहीं करेगा क्यों अविशेष श्रवणा श्रुति इनके लिए अविशेष का विद्वान अविद्वान दोनों के लिए अविशेष का प्रयाण तो दोनों के लिए अविशेष है बाद में मार्ग में एक तरफ जाकर के फिर अलग हो जाता है दोनों तो। उनके दो रास्ता लेफ्ट साइड हो जाते हैं बाकी तो समान है अविद्वान अब क्या समान होने पर क्या भेद होगा कहते हैं कि अविद्वान जो अविद्वान होगा कर्मकांड होगा उत्क्रांति तो समान है लेकिन अविद्वान जो होगा ना वो देह बीज भूतानी भूत भुदा सूक्ष्मणी आश्रित कर्म प्रयुक्तों देहग्रहणम अनुभवित संसर की अविद्वान क्या होगा थोड़ा सा भेद अभी होगा इसका अब वो आगे जाके क्या होगा उसमें भेद होता है अविद्वान होगा कर्मी होगा तो देह बीज भूतानी देह का बीज भूत कारणभूत कौन है भूत सूक्ष्मी सूक्ष्म भूत है भूत सूक्षाणी और भूत सूक्ष्म भूत दो शब्द का प्रयोग करते भाषिका उसमें दोनों का थोड़ा अलग अर्थ होता है भूदा नाम सूक्षमाणी भूत सूक्ष्मणी और भूतों का सूक्ष्म ऐसा भूत भूदा सूक्ष्म भूदानाम सूक्ष्म भूदाना सूक्ष्म यहां कहा और सूक्ष्मणी चानी चा, भूतानी सूक्ष्म भूतानी ऐसा कर्मधार है समाज का तो संस्कृत में यह समाज का जो जादू है ऐसे तो स्थान पे आपको पता चलेगा आप ये तृतीय अध्याय का प्रथमाधिकरण में देखेंगे वहां ये दोनों शब्द का प्रयोग किया भूत सूक्ष्म का भी प्रयोग किया और सूक्ष्म किया सूक्ष्म का प्रयोग किया तो सूक्ष्मी भूदानि, सूक्ष्म भूतानी कर्मधारय समास करें कर्मधारय समास हो और कर्मधारे समास होने पर विशेष पूर्व पद कर्मधारे समास तो विशेषण को लेकर के होगा उसमें कोई संबंध नहीं होता है और यहां नाम तो सूक्ष्म का सूक्ष्म अंश रहेगा वहां ऐसा कहा ऐसे कहने पर यहां भूतों के सूक्ष्म अंश भी सहीद स्थूल अंश को भी लिया है ये प्रथम अधिकरण भूत सूक्ष्म का अर्थ ये जो भूत है भूत के अत्यंत स्थल भी रहेगा उसमें संबंधित करके रहेगा ऐसा कहा क्योंकि भूत आश्रय के बिना प्राणी की प्राण की गति नहीं होती ऐसा वहां दिया ऐसा भेद किया नाम सूक्ष्म भूतों का ये भी उसमें सम्मिलित रहेगा ऐसा ये हो गया और उसके बाद कर्म प्रयुक्त फिर कर्म के द्वारा प्रेरित करता इसका ये सब होता है विद्वान देह ग्रहण अनुभवित देह ग्रहण को अनुभव करने के लिए वो संसारदी वो संसार में प्राप्त करता है संसार में घूमता रहता है किंतु विद्वान स्थ विद्वान का क्या होगा विद्वान का ऐसा होता है ज्ञान प्रकाशितम ज्ञान के द्वारा प्रकाशित यानी उपासना के द्वारा यहां निर्गुण उपासना भी करेगा और ओंकार उपासना इत्यादि उपासना है ब्रह्मलोक जाने के लिए जो भी उपासना है उन उपासना के द्वारा ज्ञान प्रकाशित होगा उसको स्पष्ट ज्ञान होगा कि कहां जा है ऐसे जान होकर के मोक्ष नाड़ी द्वार आश्रय तब वो सुषुम नाड़ी का आश्रय लेगा शतम च एक हृदय नाट्य तासा मेका मूर्धान निश्रदा ऐसा कहा ये जो है कितने नाड़ियां हैं शरीर में नाड़िया है नाड़िया। है? क्या बहत्तर हजार नाड़िया है बहत्तर हजार नाड़ियों में फिर कितना प्रमुख होता है एक सौ एक प्रमुख है तो एक सौ एक प्रमुख आका एक सौ एक प्रमुख है तो एक सौ एक में से फिर तीन नाड़ी प्रसिद्ध है और तीन नाड़ी भी दस नाड़ी भी बोलते दस सौ तीन नाड़ी ऐसे प्रसिद्ध है और उसके बाद फिर उनमें से एक प्रसिद्ध है एक मुख्या का राजा वो है तो ये भेद होता है तो सुषुमना फिर सुषमना से तीन और दस फिर एक सौ एक और बहत्तर हजार बहतर हजार के और बहतर हजार नाड़ियों के वो बोला तो ये बहतर हजार से लेकर के यहां तक लाया उस एक नाड़ी का नाम मोक्ष नाड़ी ऐसा कहा है कठो परिषद में छांदो के परिषद में दोनों ये मंदिर आए सदम चेका चक्रदय से कोई पूछते हैं योग सिद्धांत के विषय में उपनिषदों में कई कथन नहीं है ऐसा कुछ लोग बोलते हैं लेकिन उनको ये देखना चाहिए ऐसा सब कथन है नाड़ियों के बारे में तो है और कुछ जो है ध्यान प्रकार के भी बहुत सारे ध्यान प्रकार के कथन है कठोपनिषद, उपनिषद उपनिषद इत्यादि में उपनिषदों में भी है बड़े बड़े उपनिषद में जैसे छांतों के में भी है नाड़ियों के बारे में तो विस्तार से चर्चा किया पूरी दत्नाड़ी इत्यादि के विषय में इसलिए ये मोक्ष नाड़ी इसको कहते हैं मोक्ष नाड़ी द्वारा आश्रय नाड़ी मन मार्ग होता है उसी के द्वारा आश्रय करता है ये विद्वान में इसमें भेद है अब ये विद्वान भी ये ब्रह्मज्ञानी नहीं है ये विद्वान सगणो भाषक है ये ब्रह्मलोक जाने योग्य विद्वान है तदे दश्रित्योपक्रमाद्युक्तम इस बात को यहां सूत्रकार ने आश्रित्योपक्रमाद यह कहा यह आश्रित्य उपक्रम का अर्थ है यह इस प्रकार से आपको थोड़ा भेद करके दोनों को समझना चाहिए ओं पूम पौर्णमितदर्णा पूर्ण मुदस्ते पूर्ण पूर्णमादाणवशिष्य ओम शांति शाति शां